यो पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानाम नामधा एक एव तम संप्रश्न भुवना यी अन्या <coughs> पिता जो हमारा पिता है जनिता उत्पन्न करने वाला है विधाता सब प्रकार से हमारा धाम धारण करने वाला है भुवनानी विश्वानी धामानी वेद रहने के जितने भी स्थान हैं या अन्य लोक लोकांतर हैं जो सभी को जानता है यो देवानाम नाम था एक एवा। जो अद्वितीय सर्वोपरि सभी देवताओं के देवों के विद्वानों के नाम आदि को स्थान अवस्था व्यवस्था आदि का धारण करने वाला करने वाला है रखने वाला है तम अन्य भुवना संप्रसन्न य उसको सभी विद्वान और अन्य प्राणी समस्त संसार के लोग सम अच्छे प्रकार से पूछने के लिए समर्थ होते हैं यहाँ संसार में अधिक व्यय होता है या अधिक आय होता है, है। सूक्ष्मता से देखना इसको आय अधिक संसार में आय अधिक है हा जीवात्मा या हम व्यय अधिक करते हैं या आय या हम हा यहां हमारा व्यय अधिक होता है या आय होता है जीवात्मा जीवात्मा कैसे जोड़ते हैं हैं उसको फिर वापस देते भी नहीं तो वो तो चला जाता है ना फिर और तोड़ते नहीं यहाँ देखो जो जोड़ना होता है उस जोड़ने से पहले जोड़ने के लिए कुछ पकड़ने का तो होता है ना तो वो तो आय में आया हुआ है वस्तुता संसार में व्यय हो, अधिक होता है और अधिक ही नहीं हाँ अधिक कह है सकते हैं प्रमुखता दे तो केवल व्यय ही होता है नहीं होता है यहां जो कुछ हम प्राप्त करते हैं ना प्राप्त करने से पहले वो हमारे पास ईश्वर की ओर से सामर्थ के रूप में आता है हम यहां केवल व्यय करते हैं उसको शरीर है शरीर यहाँ तो नहीं मिला है ना यहाँ जो हमने कर्म किया तो कर्म करने के आधार पर शरीर छूट गया छूटने के बाद अब अब ईश्वर फिर से देता है वो तो शरीर के बाहर दिया ना शरीर में तो नहीं दिया शरीर से जब हम निकल गए अलग हो गए अलग होने के बाद अब हमसे जोड़ा उसने कर्म को फल को ऐसे तो जैसे हम नौकरी करते हैं पूरा महीना नौकरी की, लेकिन हमें उस नौकरी का तो कुछ भी नहीं मिला जब महीना समाप्त किया तब मिला है। हाँ लेकिन उसमें तो उसी कर्म का मिला जो जो महीने के बाद तारिक में मिला मिला मिला मिला मिला तो तो वो उस से किया था उसका उसका ही है अलग काम तो लेकिन काम करते करते नहीं मिला है ना वो तो तो इसमें काम के साथ ही मिला है लेकिन यहाँ क्या होता है जीवन पूरा जब हो जाता है तो शरीर रहता ही नहीं है संसार रहता ही नहीं उस समय हमारे लिए यहाँ की मजदूरी में तो वही हाथ पे साथ ही रह जाता है ना जिससे काम किया उसी से फल फिर भोगना शुरू कर देते हैं जीवन में ऐसा नहीं होता है इस शरीर से जितना काम कर रहे हैं वो सारा का सारा चुक जाता है नया पाने के लिए फिर दूसरा शरीर मिलता है ना कुछ उपलब्धियां तो यहीं की यहीं हो जाती है वो तो ठीक है जो काम करते हैं उसका फल हमको यहाँ बहुत सारे कर्मों का मिलता है ना तो सारे का नहीं मिलता है लेकिन थोड़े का ही मिलता है अगर इसमें वह और आय हमारे पास नहीं है हाँ। तो वह करेगा? वही तो है ना बिना आय के वे हो नहीं सकता है तो पहले आए तो तो चाहिए ही चाहिए तो ही आकर के के हम खर्च करते हैं जैसे अब रोज जन्म लेने नो जाता जाता वो। तो वो आयु पहले से इकट्ठी तो चाहिए ही वो हमको पहले मिल जाता है हाथ से पैर से जो कुछ भी पुरुषार्थ कर रहे हैं ये हाथ पैर के रूप में या बल बुद्धि के रूप में मिल जाता है ईश्वर से मिलने के बाद फिर इसका उपयोग करते हैं और ऐसा होता है कि धीरे धीरे धीरे धीरे ये क्षीण होता जाता है और क्षीण होने के बाद इसकी पूर्ति नहीं होती है संसार में जो आय एक बार हो गया है ना हमको उनमें से ऐसा व्यय होता जाता है जिसकी पूर्ति नहीं होती है हाँ हाँ तो बीच में भले कुछ काम कर थोड़ा मोड़ा मिल जाए एक दो पैसा आपको लेकिन अधिकतर तो खर्च ही होता चला जाता है ना पूर्ति तो होती है रिचार्ज तो होता नहीं उसका बैटरी का तो चार्ज हो जाता है रिचार्ज लेकिन जो पैसे भरवाते हैं ना उसमें मोबाइल में उसके रिचार्ज का तो नहीं है ना अभी वो वो तो देना ही पड़ता है ऐसे ही है जैसे समय का है इसकी पूर्ति नहीं होने वाली है यहाँ ये तो लगातार खर्च हो रहा है और होता ही रहेगा ये बाद में ही मिलेगा एक बार और पहले मिल जाता है शरीर का व्यय होता जा रहा है कुछ तो उपलब्धि होती है शरीर में आने के बाद लेकिन मूलतः वे ही होता है नहीं हाँ मिलता है वही अब लेना है मिलता है वो ईश्वर के द्वारा हमको मिलता है यहां जो हमको लगता है ना कि हम सब कुछ कर रहे हैं ये भी इकट्ठा कर, कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं तो इसमें लगता है कि हम कर रहे हैं लेकिन वस्तुतः है, इसके पीछे हमको साधन मिला हुआ है उसको कुछ नहीं करते हैं उन साधनों को तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं ना साधनों से तो करते रहते हैं यहाँ लेकिन साधनों के लिए कुछ नहीं कर पाते शरीर के लिए कुछ नहीं कर सकते व्यायाम कर लेंगे अच्छा अच्छा व्यायाम कर लेंगे कुश्ती सब कुछ खा लेते हैं ना इसके बाद भी तो ये छीन होता ही जाता है उसकी पूर्ति तो नहीं कर पाते है ना तो हाँ मतलब वो ऐसी जो हानि है वो भरने में नहीं आती है तो मूल चीज तो वही है ना उधरोहर तो वही है यहाँ ब्याज खर्च करते करते मूल भी खर्च होता है और तो मूल की पूर्ति नहीं होती है ब्याज की तो वो भी जाए लेकिन मूल की पूर्ति नहीं हो पाती है यानी हम नहीं कर पाते हैं यहाँ खर्चा तो हम कर डालते हैं यानी जो व्यय हो रहा है वो हमारे ही हाथों से हो रहा है यानी शरीर को हम रोज कर काम में लगा रहे हैं ना इसको नहीं लगाएंगे तो भी हो जाएगा वो भी नहीं लेकिन फिर भी उपयोग तो हमारे द्वारा ही हो रहा है ना सारा इसका यानी लाभ आए तो नहीं कर पा रहे हैं ला नहीं पाते हैं शरीर को दोबारा लेकिन इसको नष्ट तो करते हैं ना छीन तो करते हैं इसको तो यहाँ हमको लगता है कि सब कुछ हम उपार्जित करते हैं लेकिन वो मौलिक उपार्जन नहीं होता है हमारा करते तो है लेकिन वो उपार्जन का जो साधन होता है उसका नहीं करते हैं उस साधन के बाद हम उपार्जन करते हैं पुरुषार्थ करते हैं तो मूलतः जो हमारा है उपार्जन का साधन वो देने वाल उसको देने वाला ईश्वर है ईश्वर की जो उपयोगिता है उसका जो महत्व है ना हमारे लिए वो इसलिए है कि यहाँ जो कुछ भी हम कर सकते हैं या करते हैं उसके साधनों के लिए हमारे पास कोई समर्थ नहीं है वो साधन जब तक नहीं ईश्वर से हमको मिलेगा हम कुछ नहीं कर पाएंगे इस कारण से क्या होता है अब इसको कह सकते हैं कि हम केवल व्यय तो करते हैं मौलिक आय नहीं कर पाते मौलिक आय फिर हमको ईश्वर देगा फिर कुछ कर पाएंगे देना जो होता है वो शरीर के बाद होता है हटने के बाद वो बीच में दे देता है इस कारण से क्या है वास्तविक में हमारी जो रक्षा करने वाला है पालन करने वाला है हम स्वयं नहीं है या अन्य कोई नहीं है वो ईश्वर ही है अगर वो नहीं हमको दे हमारी रक्षा के साधन इकट्ठा नहीं करे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे उसके साधन देने के बाद फिर हम कुछ प्रयोग करते हैं उसका इसलिए वो क्या है हमारा पिता है रक्षक है पालन करने वाला है देकर के इन सारे वस्तुओं को साधनों को हमारी पालना करता है वो ऐसी वो जनिता है धर्म लक्षण अवस्था परिणाम है इसको किसी ने नहीं कुछ किया लेकिन ये हो रहा था ये छह हो गया इसकी पूर्ति नहीं होगी ना वो अंदर जो टूट गया ना अब दुर्बल होके टूटा ना आप गांठ तो बांध देंगे उसमें लेकिन जहाँ से वो टूटा है उसको थोड़े जोड़ पाएंगे टूटा तो उससे है। है? जो जो उतर गया न लेकिन ऊपर की जो जिस तार में लटका हुआ था नो लगा वो तार खींच गया उस तार में अब जो खिंचावट आ गई है उसको या तो आप टेढ़ा करेंगे जितना पहले था ना जिस स्थिति में वो जितनी मोटाई का था वो मोटाई नहीं दे पाएंगे आप वो खिंच गया आप लंबा करके उसको टेढ़ा कर देंगे आप लेकिन पहले टेढ़ा नहीं था ना वो वो सीधा खिंचा हुआ था अब वो जो खिंच गया उसकी पूर्ति कहाँ होगी अब अब तो दूसरी स्थिति ऐसी बन जाएगी पहले ऐसी थी मजबूत थी ना वो अब वो वापस नहीं आना है इसको कभी नहीं आएगा कभी नहीं कोई कर पाएगा कोई नहीं कर पाएगा ये वास्तविक क्षति है तो जैसे इसकी होगी वैसे अपने शरीर की होगी सभी चीज़ों की ऐसी होती है संसार की उसकी पूरी क्षति नहीं हो पा पूर्ति नहीं होती है नई तरह से ढंग से करते हैं लेकिन वो मौलिक अवस्था नहीं आती वो गई तो गई बस दोबारा वापस नहीं है इसमें एक तरफा है मामला यहाँ वापस आने का नहीं है तो इसको धर्म लक्षण अवस्था परिणाम कहते हैं इसकी पूर्ति ईश्वर करता है बस ये उसी स्थिति में वापस फिर लाता है वो भी सब करके लेकिन उस स्थिति को दोबारा वो कर सकता है हम नहीं कर सकते उसको वापसी इस कारण से अब यही स्थिति है जो जनिता की है उत्पन्न करने का मतलब होता है फिर से उसी रूप में बना देना प्रकट कर देना उत्पत्ति क्या है? सामर्थ्य की जो प्रकटता है ये उत्पत्ति है कई चीजों को जोड़ करके एक वस्तु विशेष के रूप में उसको व्यक्त कर देते हैं अगले क्रम में ऐसा ही ईश्वर बना सकता है। हाँ। अभी वो भी नहीं बना पाएगा। अगले क्रम में, गाय हाँ। ईश्वर ऐसी ऐसी होंगी है जब जो नहीं, ये चीजें ऐसी वो फिर से बन जाएगी अभी तो ईश्वर भी नहीं बनाएगा नहीं। उसकी भी सृष्टि की जो एक प्रवाह है ना धारा उसको नहीं मोड़ता है वो भी इसलिए इसको तो कुछ नहीं करेगा वो दोबारे फिर से महत्ववादी क्रम से जो होते हैं उस क्रम से फिर ये अवस्था एक आएगी यदि भी यही कि नहीं आएगी इसी के साथ ये तार जोड़ेगा ऐसा नहीं होगा लेकिन तार के अंदर जो अवस्था है लोहे के अंदर परमाणु में जो अवस्था है वो अवस्था की वापसी होगी उस तरह की स्थिति एक बनेगी वो ईश्वर के द्वारा बनेगी हमारे द्वारा नहीं बन पाएगी गला, कर वो बना गला देंगे तो उसमें से जो जो लोहे थे ना परमाणु उसमें से वो वाले कई नहीं रहेंगे नहीं। वो पतला थोड़ा हो जाएगा एक बार गलाएंगे तो हल्का भी हो जाएगा पतला भी हो जाएगा वो वैसा एक वैसा नहीं रहता है वो जल जाती है ना बहुत सारी चीजें हाँ जितने बार उसको आग में डालेंगे उतने बार में उसके कुछ अंश हट जाएंगे वो सोने का भी ऐसा हो जाता है उसको में वो काटते हैं ना सोनार पैसा काटता है एक बार बना के देगा तो जिस भाव से देगा आप बेचने चाहिए तो नहीं लेगा वो उसी भाव से नहीं लेता है तपा देता है उसको तपाने के बाद भी वो काट लेता है कुछ तो सोना भी अस्थिर नहीं होता है और बाकी तो चीज क्या है लोहा तो वैसे जंग लग करके घिचाता है यही प्रत्यक्ष ऐसी किसी भी चीज में वापसी नहीं होती यहाँ जड़ वस्तु जितनी भी निर्मित है उसमें वापसी की परंपरा नहीं है पूरी तरह से नहीं जो अवस्था विशेष है उसकी पुनरावृत्ति जिसमें होती उसको नित्य कहते हैं और उस अवस्था विशेष की पुनरावृत्ति जिसमें नहीं मिले वो अनित्य होगी ये लक्षण है नित्य और अनित्य का लक्षण वापसी वही स्थिति जब आ जाए तो समझो वो नित्य है जिसमें नहीं आवे वो नित्य नहीं हो सकती अनित रहेगी तो तो कुछ तो अंश घटेंगे हाँ। ही उसके, जल जाएंगे वो कुछ ना कुछ भाग तो जलेगा ही उसका तो घट जाता है वो भी हमको इतना नहीं पता चलेगा आकार बार आदि में लेकिन फिर भी घटेगा तो जरूर वो नित्य में कुछ मोटी अवस्थाएँ तो वापस दिखती है हमको जैसे अब भूख लगा लग गई अभी तो अब दुर्बलता सी हो रही है अब भोजन कर लिया तो वो दुर्बलता सी तो मिट जाएगी फिर पहले जैसे ठीक ठाक लग रहा था वैसे ही लगने लगा ऐसे काम करते करते थकान हो गई बहुत फिर विश्राम कर लिया या सो लिए तो सोने के बाद फिर दिखने लगा कि मैं तो ठीक ठाक हो गया वैसे कि वैसी तो ऐसी चीज़ें तो वापसी है लेकिन फिर भी एक अंतराल होता जा रहा है शरीर में जैसे कोई बालक हुआ अब वो दोबारा बालक नहीं होगा बड़ा हो गया ना पीछे नहीं जाएगा जवान तो होगा अब वो बालक नहीं हो सकता ऐसी जो जवान हो गया अब वो जवान नहीं बुढ़ा तो होगा जवान हो पाएगा वो जो बूढ़ा हो गया वो बच्चा नहीं हो होगा तो मरेगा नष्ट हो जाएगा पीछे नहीं आएगा ऐसे ये पेड़ है इस पेड़ में एक बार पत्ते झड़ जाते हैं फिर वो दिखते है न कि दोबारे आ गए तो लेकिन दोबारे उसी स्थान में नहीं आता है जहां से पत्ता गिर गया है उसी स्थान पर दोबारा पत्ता कभी नहीं आता है उससे ऊपर में आएगा वो तो अब वो स्थान की पूर्ति नहीं हो रही है लेकिन पत्ता उस पेड़ में आ गया ये तो हो गया झड़ने के बाद दिखने में आने हमारी बुद्धि में तो आ गया बुद्धि में वो आवृत्ति हो गई है उसको नित्य कहेंगे पत्ता फिर आ गया लेकिन वो जहाँ आया था पहले टूटा जहा से वहाँ दोबारा नहीं आता है वो इसकी मतलब अपनरावृत्ति है यही नित्यता का अनित्यता का लक्षण यही है पत्ता नहीं नहीं निकलता है वहां से, से दूसरी शाखा भी वहां से नहीं निकलती है। वो भी अंतर से निकले, दूसरे स्थान से निकलेगी वहाँ मर जाता है जो पत् निकालने वाला होता है ना उसका कोपल का भाग वही नष्ट हो जाता है ना खत्म जड़ इसलिए दोबारा नहीं निकलेगा थोड़ा सा इधर उधर से, से निकलेगा पेड़ को छाल निकाल दीजिए थोड़ी सी जितने से छालयी वहां नहीं अंकुर फूटेगा उसका किनारे से फूटते हैं फिर है हो। नहीं, दोबारा नहीं फूटता है अगर वहां, वो आ जाए तो भी नहीं वहां नहीं फूटेगा छाल आएगी नहीं पहले तो पूरी तरह से पेड़ की जो स्थिति होती है ना वो ऐसी आएगी नहीं वहाँ ऐसा छिद्र सा हो जाएगा वो पूरा नहीं बनेगा तो यही क्या है उत्पत्ति की स्थिति यही होती है कि जो चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई हैं उनको इकट्ठा कर दिया जाता है इकट्ठा करके उसकी जो भी सामर्थ्य है एक वस्तु के रूप में प्रकट हो जाती है इसी को नाम है जन्म तो ये कार्य ईश्वर करता है हम भी मोटी मोटी वस्तुओं को उत्पन्न करते हैं लेकिन सूक्ष्म वस्तुएँ हैं जो शरीर आदि इनको ईश्वर उत्पन्न कर है इसलिए वो हमारा जनिता है जन्म देने वाला है और जन्म देने के बाद वो विधाता जन्म देने के बाद वो धारण भी करता है मनुष्य शरीर उत्पन्न हुआ है तो इसको भोजन चाहिए पानी चाहिए तापमान चाहिए पृथ्वी चाहिए सूर्य का एक नियत तापमान चाहिए ये सारी की सारी स्थितियाँ भी चाहिए जीवन के लिए तो जीवन जब नहीं था उसके पहले ये स्थितियाँ बनी है पृथ्वी सूर्य आदि पेड़ पौधे आदि बन गए तो लेकिन ये पहले जीवन कैसा यहाँ होना है ये संतुलन था ईश्वर के यहाँ पर ये मनुष्य लोग होंगे तो मनुष्य लोग होने के लिए उसको ऐसा वातावरण चाहिए ये वो सोचता है पहले से तो सोचने के बाद अब वो वहां डालता है इस कारण से ये धारण करना है अब उस स्थिति में रखने का मतलब है किसी चीज़ को कहीं रख रहे हैं तो वहाँ रखेंगे ना जहाँ ये ठीक रहे उसी को रखना कहेंगे और जहाँ रखने से बिगड़ जाए वो उसको रखना नहीं कहेंगे उसको तो फेंकना कहेंगे या कुछ भी कह सकते हैं आप उसको नहीं कह सकते कि रख दिया आग में ले जा करके इसको रख दो किसी पात्र को तो उसको रखना नहीं बोलेंगे या अलमारी है किसी अन्य जगह वहां नहीं रख करके बाहर रख देते हैं वस्तु को तो उसको नहीं रखना कहते हैं ना क्योंकि वहां खराब हो जाती हो बिगड़ जाती है वस्तु तो जहाँ बिगड़ती है वहाँ रखने को रखना नहीं कहा जाता है वहाँ फेंकना कह सकते हैं कुछ भी डाल देना कह सकते हैं उसको रखना नहीं कहता धारण नहीं होता है वो तो संबंध मात्र धारण नहीं है ये देपी स्वरूप से संबंधी है वो लेकिन उसका होता है कि वो वस्तु अपना जो गुण प्रकट करने में समर्थ जहाँ रहे ऐसा संबंध जहाँ पर वस्तु अपने गुण को प्रकट करने में समर्थ रहे ऐसे संबंध बनाने को रखना कहते हैं तो जहाँ किसी वस्तु को हम रख रहे हैं वहाँ अपना गुण उसका सुरक्षित रहेगा तो ऐसे ही वो हमारा विधाता है यानी जितने भी वस्तुएं हैं सभी के गुणों को यहां वो सुरक्षित रखता है धारण करता है कि इसके गुण इस रूप में सुरक्षित रहेंगे इतना तापमान रहेगा तो ये जीवित रह जाएंगे ये खाने पीने की चीज़ें होगी तो ये खा पी करके रहेंगे तो ये सारी क्या है उसकी व्यवस्था यही विधाता है उसका विधातापन सभी को धारण करने वाला है फिर भुवनानी विश्वानी धामानी वेद तो कौन कहाँ रहेगा इसको वो जानता है जितने प्रकार के भी ये प्राणी हैं उतने ही प्रकार के कर्मों का समुदाय है एक एक गुच्छा के आधार पर जन्म होता है एक एक शरीर मिलता है तो हम कितने प्रकार के उल्टे सीधे कर्म करके एक एक जो गुच्छा बनाते हैं उस गुच्छे के आधार पर फिर वो वैसा वैसा शरीर दे देता है जाति आयु भोग जिसको बोलेंगे तो ऐसा ऐसा शरीर हमको मिलता है तो ये सभी पता है ईश्वर को ही, किसने क्या कर्म किया और किस वाले में डालना है उसको कहाँ कौन जाएगा कहाँ कौन रहेगा फिर इसी तरह से किस तरह के प्राणी अब किस अवस्था में रहेंगे मच्छर के लिए ज़रूरी अंधकार होना चाहिए कूड़ा कवाड़ा होना चाहिए गंदगी होनी चाहिए तो जहाँ भी गंदगी की स्थिति बनाएगी वहाँ मच्छर को डाल देगा वो आ जाएगा साफ सुथरा और प्रकाश वाली स्थिति रहेगी तो मच्छर नहीं आएगा वहाँ मच्छर उत्पन्न नहीं करेगा तो इस कारण से कौन कहाँ रहते हैं या रह सकते हैं ये सब जानता है कहीं भी इधर उधर नहीं हो सकता है नहीं तो सब अवस्था हो जाएगी तो जितने भी भुवन है तो एक तो शरीर की दृष्टि से है फिर अब ये शरीर किस पृथ्वी आदि पर रहे इन लोक लोकांतर जितने भी बने हुए हैं सभी को ईश्वर को पता होता है सभी का जान सभी को जानता है ईश्वर तो ऐसी कोई जगह नहीं हो सकती है व्यक्ति वस्तु नहीं हो सकती है जिसको वो नहीं जानता हो सभी को जानता है वो और जो देवाना नामधा नाम देवों के नामों को रखने वाला है इसे को शरीर कहते हैं भाषाएं जितनी भी बनती है ना वो कभी भी एक व्यक्ति नहीं बना सकता है कोई भाषा नहीं बना सकता है एक व्यक्ति भाषा हर समय कई व्यक्तियों के द्वारा बनती है इन उसमें कई सारे शब्दों का वो संघात होना चाहिए वो भाषा कहलाती है तो इतने सारे शब्दों को एक व्यक्ति नहीं इकट्ठा कर पाएगा क्योंकि इतनी वस्तुओं को जानता नहीं है वो अब भाषा में अपनी भाषा में जितने शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं ना उस सभी शब्दों के अर्थों को नहीं जानते ना आप सारे को जान पाएंगे बना नहीं पाएंगे इसलिए अकेला व्यक्ति कोई भाषा नहीं बना सकता है कभी भी कईयों से मिलकर भाषा बनती है तो व्यक्ति कोई बना नहीं पाएगा भाषा एक ब्रह्मि जी थे वो भाषा नहीं बना रहे थे ये उत्पाद करते रहते थे थोड़े थोड़े तो उन्होंने लिपि तो बनाई थी एक भाषा भी बना रहे थे वो बना नहीं कुछ हजार शब्द इन्होंने रचना की थी शब्दों की वो बनाए थे लेकिन आगे वो चला नहीं दूसरा प्रयोग कैसे करेगा सारा वो बता नहीं पाएगा ना फिर सारी चीजों को एक ही आदमी दूसरे को पढ़ाएगा कैसे ये है ये है वो इकट्ठा कहाँ से करेगा अपने आप देख करके नाम तो रख लेगा लेकिन अब वो जब दूसरे को बताने लगेगा तो वहाँ कैसे जाएगा लेके इस कारण से ये हो नहीं सकता है संभव नहीं होता है कभी भी तो भाषा की रचना नहीं होती व्यक्तियों से लेकिन बिना भाषा के व्यक्ति का व्यवहार नहीं चलता है मान लो इसको आपने कुछ कहा ना इसको कोई नाम रखा है इसको तो आप टंकी बोलते हैं तो टंकी जगह की कुछ भी बोल दो आप उसको टंका बोल दो या कुल बोल दो कुछ बोल दो और लिख लो इसको ये कहते हैं फिर ये दूसरी वस्तु सामने आई तो इसका जो नाम कमंडल है ये ना रख करके कुमंडल रख दो कुछ रख दिया अलग रख दिया तो आपने ऐसे नाम तो इकट्ठे कर देंगे ना बिगाड़ दिया या अच्छा बना लो कमंडलम जैसे होता है और भी कुछ वस्त तो साधनम कर देंगे जलस्थानम कर देंगे ऐसे संस्कृत के वो ले कर के धातु प्रत्यय इसको लेकर के मान लो कर दो इसको तो जितने शब्द आ, अर्थ आपको दिख रहे हैं इनका नाम आप रख सकते हैं रख करके एक शब्द को तैयार कर लेंगे तो आपके लिए तो हो गया ना ये ठीक है लेकिन दूसरे को बताने लगेंगे तो कितनी चीजें उसको बताएंगे दो चार बता सकते हैं ना सभी तो बता नहीं पाएंगे और दो चार से उसका काम नहीं चलेगा क्योंकि तो उसका लेना देना तो आपके अतिरिक्त से भी होता है और वो नहीं जानता है उसको तो दूसरे रूप में जानता है तो आपके शब्द तो चलेंगे नहीं वो तो मांगेगा ये जल साधनम दे देता वो जल साधनम क्या करेगा वो इसने तो नाम रख रखा है कमंडलू का और वो बोल रहा है कुछ और तो वहां नहीं चलेगा ना इस कारण से भाषा मनुष्यों के द्वारा नहीं होती है निर्मित हाँ संस्कृत में बना रहे थे, शब्द तो बना रहे थे नहीं नहीं शब्द हाँ शब्द कोश है ना आपके पास हिंदी के जैसे हैं जिसमें कई हजार बीस पच्चीस हजार के होते हैं तो सभी को बदल दो आप तो एक बन जाएगी डिक्शनरी नहीं वो कुछ हाँ अलग सी भाषा ही थी वो संस्कृत हिंदी आदि जैसे मिला करके हाँ वो कुछ अलग से वो कर रहे थे वो वो तो तो तो शब्द ही होंगे ना वस्तुता तो शब्द ही होंगे हाँ लेकिन विचित्र से होंगे बस वो भानुमती का कुंवा उसको कहेंगे कुनवा बोलेंगे तो उस तरह से लेकिन बहुत सारा बना भी नहीं सकते थोड़ी बनते कुछ बनाया था उन्होंने पर चला नहीं हुआ हाँ इतने पर हो ऐसे उत्पाद करते थे इनकी बुद्धि बहुत तीव्र थी जो व्याकरण अपने आप पढ़ लिया था माँ किसी से पढ़ा नहीं था और बाद में आए थे इस क्षेत्र में लेकिन पढ़ते पढ़ते पढ़ते जो है ना ये वेदभाषकार बन गए बहुत तीव्र बुद्धि थी इनकी तो उस तीव्रता में उटपटांग काम भी करता ही है ना वो तो चीजा भी करता है उल्टा भी करता है बहुत तेज होता है वो तो, तो ये भी काम कर रहे थे पर ये वाला नहीं हुआ तो कहने का मतलब यहाँ है कि हम जो भाषा बोल रहे हैं ना मनुष्य जो भाषा बोलता है वो मनुष्य के निर्माण भस का नहीं होता है और बिना भाषा के बात चली व्यवहार चलेगा नहीं भाषा बनती है सभी पदार्थों को जानने से तो उतना सारा नाम जो एक जानने वाला है ना वही बता सकता है फिर सारे पदार्थों का नाम और एक व्यक्ति कोई नहीं बता सकता सारे पदार्थों को तो इससे अनुमान क्या होता है नहीं बाद में वो तो हुए वो भाषा कैसे बन जाती है पहले सभी पदार्थों को ईश्वर ने नाम दिया जितने भी पदार्थ होते हैं ना सभी का नाम उसने दे दिया और फिर बता दिया इसको ये कहते हैं इसको ये कहते हैं इसको ये कहते हैं है, तो वहां से भाषा चल गई अब उस एक नाम देने के बाद दूसरे ने उस उसके स्थान में बदलने शुरू किए जैसे आपको पांच हजार शब्द दे दिए गए तो उसमें से दस के आपने बदल दिए बाकी चार हजार नब्बे आपके वही रहे फिर अगला आया उसने और दस बदल दिया वो चार हजार अस्सी हो गए वो मूल बीस इधर उधर हो गए फिर और समय आने के बाद फिर किसी ने दस बदल दिए तो ऐसे हजार दो हजार चार साल में उसने सौ का लोप कर दिया अब सौ भाषा उसमें मिल गई ना जा करके चार हजार आ, कितने सौ हो गए निन्यानवे सौ हो गए और एक सौ हो दूसरी भाषा के आगे तो अब घुलमिल सी गई ऐसे आगे आगे खिचड़ी होती चली जाएगी तो अब उसको दूसरे को लगता है तो नई चीज है पहली वाली तो नहीं है ये क्योंकि अगला तो सीखेगा वहीं से ना उसमें सो पूरा तो मिलेगा नहीं शुद्ध अब बिगड़ा हुआ मिलेगा तो वो सोचेगा यही शुद्ध है और वो फिर थोड़े आगे चलाएगा तो वो बिगाड़ देगा फिर तो ऐसे करके भाषाएं बिगड़ती है बनती नहीं है कभी बोलता तो कोई थी ही एक लेकिन बाद में हम उसमें डालते जाते हैं डालते क्योंकि बहुत सारे शब्दों का उच्चारण ही नहीं होता है और कई सारे उच्चारणों को बिगाड़ भी, भी देते हैं प्राय अच्छे शब्द नहीं बोलते हैं ना, जिससे हमको बोलने में सुविधा हो वो बोल देते हैं और फिर कई बार ऐसा होता है कि अर्थ बताना अभिप्राय होता है तो वो पूरे शब्दों को बिना बोले हो ही जाता है देखने में सुनने में संकेत से पता चल जाता है तो इसीलिए भाषा यदि शब्दों को बिगाड़ भी देते हैं तो अन्य है संकेत आदि के कारण अर्थ काम को पता चल जाता है इस कारण से शब्दों की उपेक्षा हमको कट कटकती नहीं है किसी का नाम ठीक नाम से भी बोल सकते हैं और गलत से भी बोल सकते हैं उसको बिगाड़ करके लेकिन अर्थ को तो नहीं बदलते ना वहां तो अर्थ है शब्दों वहां क्या है दूसरे साधनों से अर्थों को पकड़ रहे हैं शब्दों से नहीं लेकिन प्रत्यक्ष में पकड़ रहे हैं इसलिए शब्दों को आप इधर उधर कर देते हैं तो अभी दिखता नहीं है कि कुछ किया हमने जहां केवल शब्दों से ही अर्थ पकड़ में आना है वहां तो खटकेगा बदल जाएगा तो एकदम संशय होगा इसके तो ये नाम थे ये कैसे हो गए लेकिन जो अन्य उपायों से ग्रहित होता है वहां शब्दों में बदलने पर भी अंतर नहीं होता है इसी मतलब प्रमाद के कारण ये शब्द सारे बदलते हैं भाषाओं में जो दोष आता है इन्हीं कारण से क्योंकि प्रत्यक्ष आदि से उसको हम पकड़ लेते हैं एक बार फिर एक की अपे उपेक्षा कर देते हैं ऐसे जाकर ये बनता है तो मूल चीज ये कि आरम्भ नहीं कर सकते हम इसका भाषा का किसी भी भाषा का कोई व्यक्ति विशेष नहीं कर सकता हर समय समुदाय से चलता है और सबसे पहले कोई था नहीं ऐसा तो जैसे पहले संस्कृत चली तो कैसे उसी से चलते चलते उन्होंने बताया नहीं समय कितना लहोग अब तक इतने सारे हो गए हैं वो धीरे धीरे करते गया गए जैसे मुनि जी ने बना दिया उन्हीं की परंपरा को कोई चलाता वो और बढ़ा सकता था ना वो तो नहीं चलाया किसी ने उनकी चली नहीं बहुत अधिक नहीं चली एक ये थे इनके अरुण जी के गुरुजी थे वो भी कितने उठपटांग शब्दों की रचना करते थे उन्होंने कितनी सारी पुस्तक भी लिख डाली बहुत सारे उठपटांग शब्द हैं न उनके क्षत्रिय के हाँ बापा के वो क्या आपका एक शांतसा है अगाव है वो धम बोलते हैं क्या क्या बोलते हैं वो सारे सारे क्या है कहीं का कुछ कहीं का कुछ लेकर के एक शब्द बना दिया और फिर उन्होंने व्याख्यानों में भी बोलते थे वो और पुस्तकों में भी लिख दिया तो बहुत सारे शब्द उनके चला दिए इन्होंने अरुण जी चलाए लेकिन आगे थोड़े चलेगा वो वो गए या उस जगह जाएगी तो फिर भी मान लो इन्होंने कुछ दूर तो चला ही दिया ऐसा ही कोई और कोई दिमाग का आएगा उस तरह का वो और कुछ चला देगा अब वो आगे चला देगा हाँ उनको लग जाएगा तो ऐसे तो करके मतलब ये होते ही कुछ ना कुछ उल्टे सीधे लोग वो इसको परंपरा को रास्ते को बदलते हैं ऐसा तो कोई हुआ होगा उस समय भी उसने अंग्रेजी भाषा बना दी लैटिन बना दी लेटिन बना दी। लेट, अंग्रेजी भी मूल नहीं है इसका मूल लेटिन है लेटिन से बिगड़ करके अंग्रेजी बने है वो तो दोनों वो हाँ वो दोनों जानता है जानने के बाद वो नया नया घटता है वो इकट्ठा करता जाता है उसकी चीज आगे बढ़ जाती है तो ऐसे करके शब्दों में बदलाव होता है अभी जैसे हिंदी अपनी है ना अब कैसे बिगड़ रही है अंग्रेजी डाल रहे हैं कुछ का कुछ डाल रहे हैं और अंग्रेजी भी बिगड़ रही है इंग्लैंड में जो अंग्रेजी चलती है, अमेरिका में नहीं चलती है अमेरिका में जो चलती है वो इंग्लैंड में नहीं चलती है भारत में जो अंग्रेजी है वो और की है पंजाब वाला अंग्रेजी बोलेगा और से बोलेगा हरियाणा वाला बोलेगा वो और अंग्रेजी बोलेगा गुजरात का बोलेगा वो और से अंग्रेजी बोलेगा सभी की सभी बदलती जाती है तो ये सारा का सारा इसीलिए होता है कि प्रमाद वसाद होता जाता है बिगड़ जाता है बाद में तो यहाँ लेना था कि लेकिन आरम्भ नहीं हो पाएगा संभव नहीं है भाषा का पर भाषा हुई है आरम्भ क्योंकि व्यवहार इसके बिना चलता नहीं है तो वो सारे के सारे क्या है नामों के आधार पर होता है उस नाम को देने वाला अकेला वही है ईश्वर है, क्योंकि सभी शब्दों को अर्थों को जानना चाहिए और शब्दों को वही नाम दे सकता है तो ऐसा केवल ईश्वर ही हो सकता है इसलिए वो सभी नामों को देने वाला है तम समुबना यंती अन्य इसलिए सारे प्राणी या सभी लोग उसी के प्र अच्छी प्रकार से पूछने की स्थिति में जा पाते हैं यानी ईश्वर से ही हम सारी प्रश्नों का अन्य चीज़ों का समाधान कर सकते हैं उसके बिना हम किस संसार की व्याख्या नहीं कर सकते किसी भी व्यवहार की व्याख्या नहीं कर सकते हैं ईश्वर के आधार पर ही सारे शंकाओं का समाधान होता है अब ये बताएं न कि भाषा जैसे अब ये कह रहे हैं कि भाषा हमारी चलती है इसने आ, ये ये भाषा थी लेकिन प्रश्न होता है कि जब सृष्टि का आरंभ मानते हैं आप पहले कोई भी मनुष्य नहीं था उत्पन्न हुआ तो उत्पन्न होने से पहले तो भाषा होगी नहीं और जो मनुष्य जहां पर भी उत्पन्न हुआ है वो उन चीजों को नहीं जानता था जो उत्पन्न होता है नाम नहीं जानता है ना सारे तो कोई और एक को दूसरे की भावनाओं का पता नहीं होता है मैं क्या सोच रहा हूं आप क्या सोच रहे हैं ये पता नहीं है ना तो मैं इसको बताना चाहूंगा ये है लेकिन इसका मैं नाम नहीं लूंगा तो आपको कैसे बताऊंगा <coughs> कौन है ये पुस्तक है और पुस्तक तब जानेंगे कि आप भी जानते हैं पुस्तक तो आप जानते ही नहीं कि इसको पुस्तक कहते हैं मैं पुस्तक बोलता रहूंगा आपको क्या समझ में आएगा जान हैं इन वस्तुओं के ऐसे ऐसे नाम होते हैं इसको एक बोलते हैं इसको ये बोलते हैं तो अब इस वस्तु को लाते समय इसने ये बोला है उससे वो पकड़ लेता है सरदार संबंध को लेकिन पहले बार जो बोलेगा जिन्हें सुना ही नहीं इस प्रक्रिया को नहीं देखा है कि ऐसे बोला जाता है इसको तो वो बोलेगा कैसे उस पर एक ही चीज तो नहीं यहां तो बाकी चीजों को जानते हैं वहां तो किसी को भी नहीं जानता है वो तो आप जोशी शब्द बोलेंगे कैसे बोलेंगे कि इसको मैं कह रहा हूं दो भाषा वाले जो होते हैं ना अभी भी उस कितना व्यवहार कर पाते हैं थोड़ा मोड़ा करते हैं ज्यादा नहीं कर पाते हैं ना ऐसे तो ही शुरू में जब व्यक्ति अलग अलग थे और किसी को किसी का पता ही नहीं था भावनाओं का ही नहीं पता था तो उसने बोला कैसे कि मैं ये बोलूंगा इसका अर्थ तो आपस में लेन देन ही नहीं होगा ना इसलिए लेन देन नहीं संभव था पर लेन देन के बिना जीवन नहीं बढ़ेगा आगे इस स्थिति में अब होगा कहीं न कहीं से भाषा आई तो और आने का कोई साधन नहीं है क्योंकि भाषा के लिए जान चाहिए वस्तु का नाम भी चाहिए उसका देना पड़ेगा नाम भी बनाना कोई खेल तो नहीं है इतनी सारी वस्तुएं हैं अब इसको पृथ्वी कहते हैं तो पृथ्वी क्यों कहते हैं ये भी है इसके साथ और पृथ्वी शब्द में भी अब देखो धातु भी है प्रत्ये भी है वो सभी के सभी बुद्धिपूर्वक है वो भी तो वो नाम देते इसमें यह भी तो ध्यान रखना होगा ना उसको और रखा हुआ है ध्यान इसमें तो इसका मतलब ही सारे अवयवों को भी जानता है वो जिसने ये नाम दिया है इसको सूरी कहते हैं आज भी सूरी शब्द है तो इसका ये नाम होना चाहिए इसमें ये गुण प्रकट करना चाहिए इस नाम को भी शब्द भी प्रकट करेगा तो दोनों को जानता है वो तो उसने नाम दिया तो मनुष्यों के बस का तो है ही नहीं है। पर ये पर यह नाम मिलते हैं इसी पता चलता है इसको देने वाला कोई और सर्वज्ञ है तो अगर उस सर्वज्ञ को आप नहीं मानेंगे तो इसको नहीं सिद्ध कर पाएंगे कैसे चली भाषा तो भाषा की उत्पत्ति या आरंभ बिना ईश्वर के आप व्याख्या नहीं कर पाएंगे अटकल होगा वो सब क्योंकि तो वहां जाके अटक जाएंगे कि कैसे शुरू हुआ तो समाधान नहीं होगा ईश्वर को लेंगे तो हो जाएगा क्योंकि ऐसे ऐसे होता है नाम जानना चाहिए अर्थ जानना चाहिए वो उसको संबंध जोड़ देगा तो ईश्वर दोनों को जानता है इसलिए संबंध जोड़ दिया अब इसमें बुद्धि कहाँ जाएगी अब समाधान हो जाता है इसलिए हर क्षेत्रों में ऐसे हो जाता है ईश्वर से समाधान